पातंजलोग प्रदीप सदर्शन समन्वय वैशेषिक दर्शन नौ द्रव्य द्रव्य नौ है वायु आकाशम कालो दिगात्मा मन द्रव्याणी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन ये नौ द्रव्य हैं पहला पृथ्वी के कारण रूप निरवज सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और उनका कार्यरूप स्थूल भूमि अनित्य है पृथ्वी में गंध रस रूप स्पर्श चार गुण हैं उनमें से मुख्य गंध है दूसरा जल की पहचान शीत स्पर्श है उष्ण जल में जो उष्णता प्रतीत होती है वह अग्नि की है कारण रूप निरवयव जल के सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और कार्यरूप साधारण जल अनित्य हैं जल में रस रूप और स्पर्श तीन गुण हैं उनमें से मुख्य रस है तीसरा अग्नि की पहचान उष्ण स्पर्श है जहाँ उष्ण स्पर्श है वहाँ अवश्य किसी न किसी रूप में अग्नि है कारण रूप निरवयव अग्नि के सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और कार्य रूप साधारण अग्नि अनित्य है अग्नि में रूप और स्पर्श दो गुण हैं उनमें से रूप मुख्य है चौथा वायु की पहचान एक विलक्षण स्पर्श है कारण रूप निरवयव वायु के परमाणु नित्य है और कार्य रूप साधारण वायु अनित्य है इन चारों द्रव्यों से तीन प्रकार की वस्तुएं बनी हैं शरीर इंद्रिय और विषय मनुष्य पशु पक्षी आदि के शरीर तथा वृक्ष आदि पृथ्वी के हैं इंद्रिय पृथ्वी की है शरीर और इंद्रिय के सिवा जितने मिट्टी पत्थर आदि रूप पृथ्वी है वह सब पार्थिव विषय है इसी प्रकार जल मंडस्थल जीवों के शरीर जलीय है रसना रस अनुभव करने वाली इंद्रिय जलीय है नदी समुद्र बर्फ ओले आदि जलीय विषय हैं मंडलस्थ जीवों का शरीर तेजस है नेत्रेंद्रीय तेजस है अग्नि सूर्य और जठराग्नि आदि तेजस विषय हैं वायु मंडलस्थ जीवों का शरीर वायुवी है त्वचा इंद्रिय वायव्य है और बाहर जो वृक्ष आदि को कपाने वाला वायु है तथा तो अंदर जो प्राण रूप वायु है वह वायवी विषय है पांचवा, आकाश की पहचान शब्द है जहाँ शब्द है वहाँ आकाश है शब्द सर्वत्र है अतएव आकाश विभु व्यापक है विभु निरवयव होने से नित्य होता है अतयव आकाश नित्य और एक है आकाश का शरीर कोई नहीं पर उसका इंद्रिय स्रोत्र है कर्ण छिद्र के अंदर का आकाश स्रोत्र है पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पांचों द्रव्य पंच महाभूत कहलाते हैं इनके क्रम से गंध रस रूप स्पर्श और शब्द ये पांच गुण हैं। घ्राण रसना, नेत्र त्वचा और स्रोत्र ये पांच इंद्रियाँ हैं जिनके क्रम से गंध रस रूप स्पर्श और शब्द ये पांच विषय हैं। घ्राण नासिका के अग्रवर्ती है और पार्थिव होने से पृथ्वी के गुण गंध की ही ग्राहक है रचना जिहवाग्रवर्ती है और जली होने से जल के गुण रस की ही ग्राहक है नेत्र काली पुतली के अग्रवर्ती है और तेजस होने से रूप का ही ग्राहक है प्रचार सर्व शरीरगत है और वायवीय होने से स्पर्श की ही ग्राहक है छठवां काल यह उनसे आयु में छोटा है पर इससे आयु में बड़ा है यह जल्दी हो गया है और वह देर से हुआ है इत्यादि जो विलक्षण प्रतीतियाँ होती है उनका निमित्त काल है काल सारे कार्यों अनित्यों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश में निमित्त होता है काल नित्य, विभू और एक है किंतु व्यवहार के लिए पल घड़ी दिन रात महीना वर्ष और युग तथा भूत भविष्यत और वर्तमान आदि उसके अनेक भेद कल्पना से कर कल लिए जाते हैं अनित्य पदार्थों की अपेक्षा से कल्पित है